वाटरकर है जो महाराष्ट्र से कृषि विज्ञान के विषय डायरेक्टर रहे हुए हैं और काफ़ी समय से जो है किसानों के साथ उनका उठना बैठना रहा और काफ़ी अच्छा एक्टिव काम करते रहे तो आज हम उनका एक्सपीरियंस रहेंगे आप सभी की तरफ से वाटरकर जी का बहुत बहुत स्वागत नमस्कार जी नमस्कार मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए हमारे सभी किसान भाइयों को तो मैं ये कृषि एवं फलोत्पादन के विभाग में महाराष्ट्र के राज्य में तकरीबन 1979 से जुड़ा हूँ वहाँ से मैं क्लास वन बन करे और ये जो खेती में जो भी शासन की जो नई नई स्कीम्स है उनका लाभ मैं ये हमारे किसान भाइयों को देता रहा हूँ और इसमें आगे आगे चल के महाराष्ट्र की जो स्थिति है खेती की जो स्थिति है उसमें तकरीबन अस्सी से पचासी प्रतिशत ये जो करोड़ों स्थिति है वो बारिश की भी स्थिति हर एक वर्ष में बदलती जा रही है और पानी का थोड़ा खेती के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसके वास्ते हमने जो स्थिति है उसको ऑर्गेनिक खेती कहते हैं कि जिसमें हम कोई इनआर्गेनिक या यून फर्टिलाइजर या यून पेस्टिसाइड का यूज नहीं करते नहीं अगर ये यूज ऑर्गेनिक का यूज किया तो उनको अगर पानी भी कम है तो उसमें वो कंडीशन में फसल अच्छा एडजस्ट हो जाता है अच्छे अच्छी आती है जिसको जो तान बैठता है या कोई शॉक बैठता है वो ऑर्गेनिक की जो इनपुट हम डालते हैं तो ये ये स्थिति कम होती है और वो फसल तकरीबन किसानों को अच्छी तरह उसका फायदा होता है या उसका उत्पन्न अच्छा मिलता है ये इसके लिए हम ये इसके ये प्रयोग में हम सदा के लिए काम करते रहे क्योंकि ये बारिश का और पानी का बहुत ही कम महाराष्ट्र में है इसके वास्ते आगे आगे मैं ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविशल से जुड़ा हूँ पहले से जुड़ा था हमारे जो विठल भाई है वो हमारे डिपार्टमेंट में वो भी काम करते हैं उनके साथ मैं कभी कभी सेंटर में जाता था और आगे आगे मुझे लगा कि यहाँ जो यौगिक खेती का जो कंसेप्ट निकला ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्याद्यालय से निकला था और इसका मैंने स्टडी किया और स्टडी करने के बाद थोड़ा इसमें जो कोई कॉन्फ्रेंस हुई है देश के लेवल पर या राज्य के लेवल पर जो जो भी कोई कॉन्फ्रेंस हुई है वो कॉन्फ्रेंस में मैं भाग लेते गया और ये यौगिक का जो प्रिंसिपल है वो भी स्टडी किया मैंने नहीं, नहीं, नहीं. तो इसके बारे में मैंने थोड़ा मेरा सुझाव डाला थोड़ा कि अगर ये यौगिक है यौगिक खेती हमारी फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हमारी फार्मर्स की जो साइकोलॉजी है अभी बिगड़ती जा रही है पानी नहीं है उत्पन्न नहीं है कर्जा बढ़ रहा है तो थोड़ा उनका मेंटल सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए खेती में इसके बारे में ये यौगिक खेती का मैंने थोड़ा स्टडी करके ये यौगिक खेती का भी फैलाव मैंने किसानों के बीच में किया और उनको दोनों का जोड़ दिया है यौगिक और ऑर्गेनिक और सेंद्रीय खेती का जोड़ देने के बाद हमें रिजल्ट अच्छे मिले अच्छा अच्छा तो मैं ये जो स्टेट का पूरा इंचार्ज था जो भी हमारे ये माउंट आबू के जो यौगिक खेती के जो विषय आते हैं उनका और मेरे डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर मेरे फील्ड ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर है तालुका ऑफिसर है उनका भी मैंने मीटिंग करके और योगिका और केंद्रीय क्षेत्र का मिलाप करके वो किसान भाइयों के लिए कोई रिलीफ मिलता है क्या ये देखना है और उसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिला है मैंने मेरे खुद के खेत में ऐसा प्रयोग किया है साहब में मेरे खुद के खेत में ऐसा प्रयोग किया है कि मैंने एक छोटा सा फार्म लिया है और उधर मैंने हजार पौधे फल के लगाए उनमें डिफरेंट फल है आम के है आमली के है आंवला के है काजू के है या सब फल लगाए हैं और उसमें बीच में थोड़ी फूल के भी पौधे लगाए अच्छा और उधर मैंने ऐसा प्रयोग किया है कि मुझे ये यौगिक कम ऑर्गेनिक किया है मैंने दोनों अब ये 2013 में उसका मैं प्लांटेशन किया है आज जो है मेरे उधर पुना से पचास किलोमीटर में ये फार्म है वो फार्म में तकरीबन दो कुमारा और कुमारी ब्रह्मा, प्रा, प्रा, ब्रह्मा कुमारी सेंटर से या मधुबन से पाँच कुमार आके उधर दो तीन दिन रह के उधर वो मेरे, मेरे मेरे प्लांटेशन को वाइब्रेशन दिया है उसका रिजल्ट इतना अच्छा है तो मैं आज कंपैरिजन में मैं फार्मर को बताता है कि वन रिश जो पौधा बाहर पांच बरस में बढ़ जाता है और उसका साइज होता है तो उधर एक बरस में ऐसा होता है कि आज मेरा वो पौधा का हाइट पच्चीस तीस फुट तक आया है उधर फल भी लगे है तो ये मैं दृष्टि रूप से दिखा रहा हूँ फार्मर्स को लिए कि ये अगर हमें ये संकल्पना अगर हम अमल में ले लेंगे तो निश्चित रूप से हमें इससे ये सब फायदेमंद की सब योजना है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से यौगिक और सेंद्रिक खेती का जो मिलाप आप आपने उसका एक प्रयोग आपने खेती में भी किया आपने और उसमें जो चीजें जो है पांच साल में जो रिजल्ट आते हैं वो आपको दो साल में एक साल में मिलना शुरू होते हैं तो इससे आप ये एग्जाम्पल के तौर पे आपने अपने खेती में किया है और उसको देखने के बाद दूसरे लोगों को भी दूसरे किसानों को प्रेरणा मिलेगा।, मिलेगा अच्छा आपके समय में जब आप एज ए डायरेक्टर थे वहाँ पर जो पानी का जो सिचुएशन कम ज़्यादा ऊपर नीचे होता है बारिश के कारण तो कुछ ऐसे पानी के लिए आपने क्या किया है अपने समय में अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से कौन सी जगह पर आपने काम किया उसके बारे में डिपार्टमेंट में तो मैंने मैं न, मैंने आपको यही बताया कि मैंने 79 से मैंने डिपार्टमेंट में सेवा मेरे शुरू की तब मैं तालुका अधिकार था नहीं, नहीं, तीन बरस में मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का इंचार्ज बन गया नहीं, नहीं, और सात आठ बरस के बाद मैं तीन जिला का डिवीजन का इंचार्ज बन गया नहीं, नहीं, और 20 बरस के बाद मैं स्टेट का इंचार्ज बन गया तो ऐसा मेरे ये, ये मेरे बाबा की मुझे प्रेरणा है क्योंकि जो भी एक काम करने का मुझे ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है और उसका मैंने पूरा ये तालुका के फार्मर्स रहे डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स रहे या राज्य के फार्मर्स रहे इसके लिए मैंने सब काम किया है और ये वहाँ से 79 से ये पानी की स्थिति तो ऐसी है कम है इसके बारे में मैंने आगे आगे जाके जो पानी का इकोनॉमिक यूज करने के बाद मैंने उसका ड्रिप का उस रेंगुलर यूज इरीगेशन है इसका स्कीम का हमने इंट्रोडक्शन किया है और ये जो फ्लड इरिगेशन में एकर, एक एकर एकड़ में पानी लगता था वो ये ये स्कीम में ये माइक्रो इरिगेशन की स्कीम में या ड्रिप या स्प्रिंकलर में तो पांच एकड़ में उनका पानी लग रहा है तो यही एक एकड़ का फ्लड का पानी पांच एकड़ में जा रहा है अभी तो ये एक इकोनॉमी यूज ऑफ वाटर्स है और दूसरा एक हमने ऐसा किया है कि जो फार्मर्स का फा, ये फार्म है वो फार्म पर हमने फार्म, फार्म स्कीम बहुत बड़े मात्रा में हमने इंट्रोड्यूस किया है जो जो भी दो एकड़ का चार का फार्म है उनको हम एक फार्म पॉन्ड देते हैं गवर्नमेंट की स्कीम से और ये फार्म पॉन्ड में जो भी रेनी सीजन रहता है या बारिश का सीजन रहता है उसमें वो फार्म पॉन्ड भर के रखता है और ये भरने के बाद जब भी उसको स्क्यर सिटी निर्माण होती है वो पॉन्ड से पानी लिफ्ट करके कर यूज़ कर सकता है और दूसरा हमने ये हमारे राज्य में ये जो सॉयल वाटर कॉन्जर्वेशन का जो प्रोजेक्ट है वो भी बहुत बड़ा मात्रा से हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है कि जो भी सोयल है उधर ही रखना और पानी सॉयल में उधर ही आड़ा के उसको मुरा देना और उसका वाटर टेबल जो जमीन का वाटर टेबल है अभी हमें ऐसा रिजल्ट मिल गया है हमारे स्टेट में बहुत जगह ऐसे रिजल्ट मिला कि वाटर टेबल ऑफ लैंड का जो ऊपर आया और जो भी कुएँ हैं वेल है या बोर वेल है उसमें पानी बहुत अच्छे तरह से निर्माण हो गया है ये सब हम फार्मर्स के लिए या, या वाटर का जो स्केरसिटी है इसके वास्ते ये सब स्कीम का हम इंट्रोड्यूस किया है और उसका फायदा बहुत अच्छा मिल रहा है और मेन प्रिंसिपल हमारा है कि इकोनॉमिक यूज़ ऑफ वाटर मेन मकसद वही है कि जितना कम पानी यूज़ करेंगे उतना आपको ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करने को मिलेगा और इसके लिए आपने जो ड्रिप इरिगेशन और तो स्प्रिंकलर।, स्प्रिंकलर का जो सिस्टम है वो ज़्यादा लोगों को यानी किसानों को फ़ायदा देता है लेकिन सभी लोग इसको ले रहे हैं कि क्या लेने में दिक्कतें आ रही हैं नहीं दिक्कत तो नहीं है इसमें थोड़ा स्प्रिंकलर के और ड्रिप के लिए उनका थोड़ा कोई पॉन्ड का इरीगेशन लगता है या वेल का या बोरवेल का इरीगेशन तो उनका तो तो तो तो तो थोड़ा अवेलेबल लगता है और दूसरा जो भी फार्मर्स के पास कोई ये तुम्हारे फ्रूट गार्डन है, है या वेजिटेबल गार्डन है या फ्लोरिकल्चर गार्डन है या ग्रीन हाउस है उसके वास्ते हम वो तो बराबर उनका यूज़ कर रहे हैं और दूसरा जो है वो जो भी हमारी गन्ने की खेती है जो भी हमारी कॉटन की खेती है जो भी हमारी ये तुम्हारी दाल की या तुम्हारी सोयाबीन की खेती है उसमें भी स्प्रिंकलर का गेहूँ की खेती स्प्रिंकलर का यूज और ये तुम्हारा ड्रिप इरीगेशन यूज बड़ी मात्रा में हो रहा है उसका प्रसार तो अच्छा हो रहा है फार्मर्स एक्सेप्ट कर रहा है कि ये अभी दूसरा कोई पर्याय नहीं कि क्योंकि हम ये यूज करेंगे और जो जो भी कम वाटर है उसका ज्यादा से ज्यादा खेती के लिए उसका यूज करेंगे इसमें अभी फार्मर बहुत कंसंट्रेशन से काम में लगा रहा है आ, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम इकोनॉमिकली अगर पानी का यूज करते हैं तो खेती में उसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं काफ़ी योजनाएं है जो आपने बनाई थी उस समय और वो सारी जो है किसानों के लिए काफी लाभदायक रहा है और अच्छा दूसरा भी एक महत्वपूर्ण योजना हमारे पास है कि हम क्या कर रहे हैं 1990 से ये जो फ्रूट गार्डन की योजना है हमारे पास जो भी आमला आम है आंवला है चिंस है कैशो है कोकोनट है चिकू है संतरा है मौसम्बी है इनके जो हमारे हमारे नाइन एग्रीकल्चर जोन है इन महाराष्ट्र में और ये नाइन एग्रीकल्चर जोन में हर एक प्रकार के जो भी फ्रूट्स आते हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने 50 परसेंट सब्सिडी में ये स्कीम शुरू किया है और उधर हमने बहुत बड़ी मात्रा में ये फ्रूट गार्डन का निर्माण किया है उसमें ग्रेप्स है उसमें अनार का अनार के भी और ग्रेप्स की खेती और तुम्हारी ये जो आम की खेती है या संतरा और मौसम्बी की खेती है बहुत मात्रा में ये हमने बड़ा दिया है क्षेत्र उसमें ड्रिप और इरीगेशन का यूज किया है और निश्चित रूप से ये फार्मर्स को इनका बहुत ही अच्छा उत्पन्न मिल रहा है और हमारी स्टेट में आज जो भी फ्रूट का है वेजिटेबल का है और फूलों का जो प्रोडक्शन है बहुत मात्रा में हो रहा है हम किसानों को इसका मार्केटिंग एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमने गाइड किया है और एक्सपोर्ट हमारा बहुत अच्छा चल रहा है वो फ्रूट का एक्सपोर्ट में इसमें एक अनार है इसमें आम है इसमें पोटैटो है इसमें ओनियन है इसमें ग्रेप्स है बड़ी मात्रा में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसमें और शेत ये फार्मर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है और उसमें से पैसा बहुत अच्छा मिल रहा है ये भी एक नया स्कीम स्कीम है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे किसान भाई भी जो अब इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें काफी चीजें जो है अच्छी लग रही होगी और कुछ चीज़ें जो हैं उनके समझ में नहीं आ रहा होगा तो उनके लिए मैं कहूँगा कि आप चौरानबे 14-15, 14-15 इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके भी अपनी बातें रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आपको कौन सा समस्या है किस विषय में आपको जानकारी चाहिए तो हमें फ़ोन करके बताने से भी हम अगले एपिसोड में उसी विषय को लेकर आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी इसका सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट पर मेरा गाँव मेरा अंचल सुनते रहो मुस्कराते रहो जड़ चेतन का संयोग संसार है जड़ अर्थात तन का आधार भोजन है रासायनिक तथा जहरीली दवाओं ने भोजन का आधार धरती को विषाक्त कर दिया है पतित पावन बाबा ने भोजन बनाते व खाते समय याद का निर्देश दिया है किंतु जब तक उत्पादन में पवित्रता नहीं आएगी बात बनेगी ही नहीं इसलिए किसान भाइयों व बहनों की विशेष जिम्मेवारी है कि वो शाश्वत यौगिक खेती अपनाकर सृष्टि को हेल्दी हैप्पी होली बनाने में योगदान दें खेत क्यो क्यो क्यों खोया ढंग बदलोंग बदलो खेत क्यों खोया बदलो खेत क्यों खोया ढंग बदलो खेत क्यों खोया ढंग बदलो ढंग बदलो क्यों खोया बदलो खेत क्यों खोया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 भोजन करना और बनाना सब श्रीमत अनुसार करें पर उत्पादन करता भी तो जिम्मे ताज जिम्मेवार उत्पादन करता भी तो जिम्मेवार ताज धरी हेल्दी घैपी घोली का भी हेल्दी घैपी घोली का भी बीज साथ में बोया ढंग बदलो खेत क्यों हो खेत क्यों खोया ढंग बदलो ढंग बदलो खेत क्यों खोया बदलो खेत क्यों खोया ढंग बदलो खेत क्यों खोया ढंग बदलोंग बदलो खेत क्यों खोया बदलो खेत क्यों खो बैठ धरा माँ के आंचल में यथा योग्य सम्मान करें हाद रसायनिक दवा के बदले दुआ मिले ये ध्यान करें हाद रसायनिक दवा के बदले दुआ मिले ये ध्यान करें कह गि इंदर शर्मा शिव वाणी कह गि इंदर शर्मा शिव न झूठा झगड़ा झोया ढंग बदलो खेत क्यों हो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 नमस्कार बैक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और वाटर कर हमारे साथ हैं और काफ़ी अच्छा जो स्कीम्स है उसके बारे में उन्होंने बताया है और प्रैक्टिकल उन्होंने अपने खेती में भी उसका प्रयोग किया है वो भी बातें हमने सुनी और कुछ योजनाएं जो है और आमतौर पे अभी तक जो बातें आपने बताया पॉजिटिव बताया कुछ नेगेटिव बातें भी हैं जैसे महाराष्ट्र में खास करके कहते हैं कि, कि किसान आत्महत्या करते हैं ये करते हैं वो करते हैं तो उसके विषय में आपका विचार क्या है मैंने जो बताया कि जो खेती के लिए जो पानी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो तो हमारे थोड़ा मराठवाड़ा में विदर्भ में हो रही है और अगर पानी नहीं है तो अगर कोई उसके लिए जो भी मशागत करते हैं कोई सीड लेते हैं कोई खर्चा करते हैं इसके लिए कोई थोड़ा कर्जा वगैरह लेते हैं ये जो बात सच है तो बाद में जो निसर्ग रूपा अगर नहीं होती तो उत्पन्न नहीं मिलता जो भी कर्जा लेता है तो उसके ऊपर ब्याज बढ़ता है थोड़ा उसका एक साइकोलॉजिकल टेंशन किसानों के ऊपर आता है नहीं, नहीं, नहीं। तो मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूँगा कि ये किसानों के लिए थोड़ा हम अगर और भी अच्छा काम करें ये जो भी इकोनॉमिक यूज ऑफ वाटर्स है या कोई ऐसी यौगिक खेती द्वारा या कोई ऑर्गेनिक द्वारा मिनिमम उत्पन्न कैसा मिलता है जितना खर्चा किया है उतना कैसा आता है इसका थोड़ा हम सर्च करेंगे और किसानों को थोड़ा थोड़ा ये साइकोलॉजिकल रिलीफ दे देंगे जिससे वो उनका जो तकलीफ हो रहा है उनको जो भी घर चलाने का पैसे का कोई एजुकेशन है कोई मैरिज है घर में कुछ बहुत ही ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है कि उसके लिए पैसा लगता है और पैसे के लिए थोड़ा वो विवेचने के सर्च में रहता है और मैं प्रभु से प्रार्थना ये करूँगी कि हमारे किसान भाई के लिए ये फ्यूचर में हमारी तरफ से सरकार की तरफ से कोई रिलीफ मिलेंगे और ये इसमें ये ये जो समस्या है फार्मर्स के लिए उस ये समस्या के बाहर आ जाएंगे और उनका संसार अच्छी तरह से चलने का हम कुछ इस तरह के योजनाएं नहीं बनाई क्या वो उन उन लोगों का कुछ रिसर्च करके क्या कुछ रास्ता निकाला नहीं नहीं है ना रास्ता तो हम क्या? तो उनको रिलीफ दे रहे हैं कि जहाँ भी कोई नुकसान होता है उसके लिए जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है पंत प्रधान के कोटे में हुए वो उनका हम लाभ दे रहे हैं अगर वो भी उसको अच्छी तरह से उत्पन्न नहीं आया तो जो भी कुछ उसका तोटा मिलता है तो वो हम ये इंश्योरेंस से रहे हैं और दूसरा वो अगर कर्जा भी हो गया है उसका कर्जा कैसा कर्जा वो बैंक के बैंक के द्वारा से उसको रिलीफ मिलने का और ये सब सब उपाय तो हम जारी कर रहे हैं कि किसान के लिए हुँ, हुँ, जितना करना है तो कर कर रहे हैं उसमें वो कुछ ये नहीं है हम तो कर रहे हैं ऐसे वैसे चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने और मुझे लगता है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग इन चीज़ों को सुनकर फिर सोचते हैं कि कौन क्या कर रहा है नेगेटिव चीज़ें जब हमारे सामने आते हैं लेकिन कुछ चीज़ें हैं ऐसे कि जैसे कि आपने बताया कि उनको जो है इंश्योरेंस भी अभी शुरू किया है और अच्छा इंश्योरेंस दे रहे हैं क्रॉप का भी भी। जो भी नुकसान होता है उसको इंश्योरेंस के माध्यम से क्लियर होता है दूसरा बैंक भी कुछ काफ़ी हद तक जो है उनको एक सेल्वेशन देता है जिसके वजह से उनको जो है जो, जो, जो कर्ज़ा लग रहा है वो कम उनका कम करने का। कर और दूसरा आपने बहुत अच्छी बात बताया कि जैसे कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर किसान कर्जा लेने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा जब ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक हाँ, अगर हमारा वही क्वेश्चन तो रहे मेरा वही है कि काफ़ी जो हमारे किसान भाई ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर बहुत कर्जे में डूबे हैं या फिर खेती करते करते कर्जे में डूब जाते हैं तो नेचर का कभी कभी इनबैलेंस होने की वजह से भी हम लोग कर्जे में डूब जाते हैं किसान भाई तो उनके लिए एक अच्छा, अच्छा सोलूशन है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत ही अच्छा स्टडी कर ले जानकारी ले और उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर करना शुरू करते हैं तो कर्जे की बात आती नहीं क्योंकि आप केमिकल फर्टिलाइजर के वजह से आप कर्जा आपको लेना पड़ता है आपका जो है कर्जे में आप डूबते जाते हैं और फिर रिटर्न नहीं हो जाता है तो मुश्किल और बढ़ जाती है और आपका कर्जा डबल हो जाता है तो यहां पर एक सीधा ब्रेक लग जाता है जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को शुरू करते हैं तो आप अपने ही जो ऑर्गेनिक यहाँ वहाँ की जो वेस्टेज है उसको उपयोग अच्छी तरह से करते हो और उसका बहुत ही अच्छा तरह से आप अपने खेती में यूज़ करके बिना कर्जे के आप खेती कर सकते हो बहुत सारे ऐसे गीत बने हुए हैं खेती करोरे मनुवा मनुवा खेती करो हरी नाम की मनुवा खेती करो हरी नाम की मनुवा खेती करो हरी मनुवा खेती करो हरी राम पैसा न लागे रुपया न लागे, लागे न लागिन कौदी पैसा न लागे रुपया न लागे, लागे न कौदी फुतकी खेती करो हरी नाम की मनुवा खेती करो हरी मनुवा खेती करो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 करो हरि मनु कबीरा सुनो भाई सा ढो कहत कबीरा सुनो भाई सा ढो कहत कबीरा कबीरा कबीरा कबीरा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 भक्ति करो हरिहर की ओ भक्ति करो हरिहर की खेती करो हरि नाम की मनुवा खेती करो हरि मनुवा खेती करो हरी, हरी नाम की पैसा न लागे न लागे लागे न कौड़ी पुटकी पैसा न लागे रुपया न लागे लागे न कौदी टुटकी खेती करो हरि नाम मनुबा खेती करो हरी मानुबा खेती करो हरी नाम कि बिना पैसे के भी आप खेती कर सकते हैं कर और वो अच्छी तरह से कर सकते हैं उसमें यह भी बात बताया कि प्रभु की श्रमति से आप अगर खेती करते हो तो आपके जीवन में सदा ही खुशी और आनंद रहता है तो ऐसी भावनाओं को लेकर हम अगर चलते हैं तो कर्जे की बात आती नहीं और आत्महत्या की बात तो दूरी हो जाती ये, है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे सभी किसान भाइयों को राजस्थान और गुजरात के बहुत सारे लोग आपको अभी सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज मेरा एक खुद का अनुभव ऐसा है आपने जो बताया कि ये जो आर्गोनिक या कि यौगिक खेती के बारे में अगर कर्जा नहीं लगता है, ये तो बात सच है दूसरा मैं ये कि एक बात और बताऊंगा मेरा जो अनुभव है अगर मेरा जो प्रयोग किया है तो मैं खुद आठ दिन में दो दिन से खेती में जाके ये सब पौधे के लिए देखता हूँ उसका इंटरकल्चरिंग कैसा है उनका ये ग्रोथ कैसा है उनके ऊपर कुछ कुछ अटैक होया क्या कोई इंसेक्ट है क्या पेस्ट है क्या कोई डिसीज है क्या ये देखता हूँ मेरा किसानों का एक कि ही आह्वान है मेरा कि अगर खेत में हम ठीक है अगर मजूर भी लगते हैं तो मजूर के साथ हम भी काम करें खुद भी काम करें ये काम करने के बाद तबीयत भी अच्छी रहती है और ये खेती के जो प्लान रहते हैं वो तो सजीव रहते ये भी हमारा मालिक भी उधर मेरे साथ काम कर तो उनको डेफिनेट अच्छे उत्पन्न फसल मिलती है अच्छी फसल मिलती है अच्छे उत्पन्न मिलते तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर खेती एक, एक रही या सौ एकड़ रही या दो सौ एकड़ रही कि अगर किसानों ने खुद हर दिन जाके जो भी फसल है गन्ना है या कोई कॉटन है कोई सोयाबीन है वेजिटेबल है फ्लावर्स है या फ्रूट गार्डन है उसका खुद क्या चल रहा है उसका अच्छा खुद निरीक्षण निरीक्षण करना है और खुद काम करना है जो भी मजदूर काम करते हैं इरीगेशन वो वो कैसे, कैसे देते हैं ड्रिप चलता है क्या ये सब खुद देखने, देखने के बाद डेफिनेट अगर दो गुना दो रुपए मिलते है उसमें से अगर ये ये सहायता अगर किसान करता है खुद करता है तो उसको चार रूपए मिल जाएगी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया ऐसे भी कहते हैं कि किसान के पैर खुद अगर खेती में जाते हैं तो दवा का काम करता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और इस तरह से अगर जो भी हमारे भाई बहन किसान भाई बहन सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि काफ़ी लोग जो है आजकल एक अलग टाइप का मैनेजमेंट हम लोग यूज़ करते हैं किसानों को कामगारों को काम पर लगा देते हैं और अपन मैनेजर बन के घर पर से उनको डायरेक्शन देते हैं तो ये बड़ा मुश्किल वाला काम होता है लेकिन आपकी खेती है और आपको अच्छा इनकम चाहिए तो ज़रूर आपको अपने खुद हो के काम करना चाहिए खुद हो के आप जाते हैं खेती में तो आपको सब चीज़ों का पता चल जाता है और हर चीज़ को आप टाइम टू टाइम देते हैं या कर सकते हैं मुझे एक भी और, ए, और एक बात बताएं मैंने अमेरिका भी छेती यूरोप में भी खेती देखी इसराइल के भी छेती देखी है देश में जो ऑस्ट्रेलिया के उसका भी खेती देखी मैंने बहुत देश में ऐसा गया और खेती देखी भारत जैसी शेसी भारत जैसी खेती या भारत जैसा जो नेचुरल है जहाँ इतना पानी है जहाँ इतना हवा है जितना सूर्य प्रकाश है या जितना हर एक टाइप की जिस ज़मीन है ये ज़मीन जो है भारत में जो भी है ये भी जो अभी जो नेचुरल थिंग्स है ये वर्ल्ड में किसके पास नहीं है नहीं। तो यही मुझे आह्वान करना है फार्मर्स के लिए अगर हम जुड़े खेती में जुड़े तो हम पूरा वर्ल्ड के लिए हम फू फूड का अरेंजमेंट कर सकते हैं इस ये ये मात्रा में हमारे बाबा की तरफ से मैं आह्वान करता हूँ <laughs> बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया और मुझे लगता है कि जो भारत की जो महिमा है और भारत का जो नेचर है वो सबसे अच्छा है और भारत के किसान अगर एक बार ठान ले तो पूरे विश्व को खाना खिला सकता है और ये हमारे अंदर है ही है भारत वैसे करते हैं जननी है माँ है तो माँ सभी बच्चों को खाना तो खिलाएगी किसी भी तरह से तो वो भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न हो और खुद अपने ऋषि से हम अगर खेती में काम करना शुरू करें कुछ अच्छी चीज़ें हैं उन्हें सीखे भी और सीखकर आगे बढ़े तो बहुत अच्छा हो सकता है तो चलिए किसान भाइयों आप सभी मस्त रहें खुश रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और वाटरकर्स आपको दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मोलम नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो